टिडियों का आतंक कैथरीन ए वेल्च चित्र लॉरी जॉनसन हेल्गा और एरिक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ बिना किसी चेतावनी के अजीब चमकदार बादल बादल आकाश से नीचे आ गया हर जगह टिड्डे थे और वे और वे फसल खा रहे थे 1870 के दशक में जब मीने और अन्य मध्य पश्चिमी राज्यों में टिड्डियों ने जब फसल को नष्ट कर दिया तो कई परिवारों ने हार मान दी और उस इलाके को छोड़कर चले गए यह कहानी दो स्वीडिश अप्रवासी बच्चों के बारे में जिन्होंने अपने माता पिता की अपने अपना घर बचाने में मदद की हेलगा ने आकाश की ओर देखा लगता है हमारी तरफ कुछ आ रहा है उसने कहा बेहतर होगा कि हम घर चले एरिक ने जल्दी से अपनी मछली पकड़ने की बंसी को पानी में से खींच लिया वो केवल सात साल का था और हेल्गा से दो साल छोटा था लेकिन वो उस इलाके को जानता था वहां की जमीन समतल थी वहां पर अचानक हिंसक तूफान आ जाते थे मैंने इस तरह का आकाश पहले कभी नहीं देखा है एरिक ने कहा उन बादलों में कुछ चमक रहा है मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है एल्गा ने कहा आशा है कि पिताजी शहर से वापस आ गए होंगे लगता है कि एक भयानक तूफान आने वाला है हेल्गा और एरिक आगे चले अब सफेद बादल धुएं के रंग की तरह काले हो गए और करीब आ गए यह क्या शोर हो रहा है एरिक ने पूछा हेल्गा ने भी वो आवाज सुनी उसने एक अजीब सी गहरी गुनगुनाहट सुनी जल्दी करो एल्गा ने कहा वो एक बाउंडर भी हो सकता है जैसे जैसे वे तेजी से आगे बढ़े आसमान में अंधेरा छा गया मिनटों में दिन रात में बदल गया और उन्हें ऊपर से एक फिन बिनाट की एक आरी जैसी आवाज सुनाई दी तभी अचानक बादल नीचे गिर पड़ा उनके चेहरों और हाथों से टकराती हुई ओले जैसी चीजें जमीन पर गिरी दौड़ो हिलगा चिन्नई दौड़ो एक काले झुंड ने उन्हें घेर दिया उसके शोर से उनके कान के पर्दे फटने लगे भूरे रंग के छोटे छोटे खुरदरे टिड्डे उनके बालों में और उनके कपड़ों में फुदकने लगे हेलगा और एरिक ने अपने कपड़ों से टिड्डों को हटाया और वे मैदान में दौड़ने लगे कुछ मिनट बाद आसमान में बादल गायब हो गए सूरज चमक उठा और तेज गर्मी हो गई हेलगा और एरिक ने दौड़ना बंद कर दिया उन्हें अपन, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था उनके पैर टिड्डियों के एक समुद्र में तखनों तक डूब गए थे हर जगह थे कुछ उड़ रहे थे कुछ उछल रहे थे मक्का के खेत में कर्कश हंगामा था देखो हेल्गा ने कहा सभी पौधों की डंठलें जमीन पर चुप गई है टिडिया सभी मक्का खा रही हैं। एरिक चिल्लाया। तभी उन्हें दूर से एक आवाज सुनाई दी। माँ को मदद की जरूरत है हेल्गा चिल्लाई चलो माँ के पास चलते हैं हेल्गा आगे बढ़ी एरिक उसके पीछे पीछे दौड़ा वे मक्का के खेत में से होकर दौड़े वे टिडियों को अपने नंगे पैरों से कुचलते हुए दौड़े जल्द वे अपनी माँ को देख सकते थे वो दो थालियों को आपस में पीट पीट कर जोर जोर से बजा रही थी। वो इस आवाज से भी नहीं डरती। मिसेस लून्स श्रॉम चिल्लाई, बगीचों को बजाने में बचाने में, में मेरी मदद करो मिसेस लून्स श्रॉम ने अपने बच्चों को कुछ चादरें और कंबल दिए हेल्गा ने कुछ टमाटर के पौधों से टिड्डों को हिलाया और जल्दी से उन्हें चादर से ढक दिया लेकिन कुछ सेकेंड बाद टिड्डे चादर के नीचे से अंदर घुस गए चादर से कोई फायदा नहीं हुआ हेल्गा ने कहा टिड्डे चादर के नीचे से घुस गए और आपने मुझे जो हरा कंबल दिया था टिड्डे उसे खा रहे हैं एरिक ने कहा अच्छा फिर जितनी सब्जियां हो सके उतनी सब्जियां तोड़ कर लाओ मिसेस लूडस्ट्रॉम चिल्लाई तभी कहीं से गोली चलने की आवाज आई मक्का के खेत में पूरा बादल छा गया हेल्गा ने अपने परिवार की वैगत देखी वो पिताजी हैं एरिक चिल्लाया वो टीटो को शूट कर रहे हैं मिस्टर लून ने घोड़ो को अपने यार्ड में दौड़ाया लालटेर लेकर आओ वो तो चिल्लाए हेलगा और उसकी माँ दूसरे कमरे की ओर भागे जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो मिसिस लून चिल्लाई हेल्गा ने पूरे कमरे में देखा और हाफने लगी टीडियो ने एक कंबल जैसे उसकी छोटी बहन एटा को ढक दिया था मिसेस लून पालने के पास पहुंची और उन्होंने रोती हुई बच्ची को उठाया और टीडियो को छटक कर हटाया लालटेन को अपने हेल्गा से कहा जल्दी हेल्गा को एक खाई खोदते हुए पाया हेल्गा ने पिता को इतना गुस्सा पहले कभी नहीं देखा था अपने भाई की मदद करो पिता ने जोर से कहा कुछ ऐसा लाओ जिसे हम जला सके हेल्गा दौड़कर एरिक के पास गई। और अपने हाथों को कठोर भूरी टिड्डियों के शरीरों पर रखा बच्चों ने मिलकर सूखी घास और घास और टहनियों को खोजा। वो काम आसान नहीं था टिड्डे उनकी बाहों और पीठ पर कूद रहे थे लेकिन आखिरकार एक घंटे बाद उन्होंने खाई को भर दिया अब उनके पिता घास और टहनियों को आग लगा सकते थे और फावड़े से टिड्डियों को खाई में डाल सकते थे कुछ देर के बाद आग बहुत तेज चलती रही लेकिन टिड्डे सैकड़ों की संख्या में खाई में कूदते रहे कुछ ही देर में टिड्डों ने आग बुझा दी कुछ ही मिनटों में आग बुझ गई वो देख सब लोग अवाक रह गए नहीं पता उसके पिता ने कहा लेकिन वहां पहुंचे तब भी मिसिसम ने अपनी छोटी बच्ची को पकड़कर रखा टिड्डे हर जगह है उन्होंने कराते हुए कहा फर्ज पर बिस्तरों में फावड़े को फर्ज पर फेल कर टिड्डो का भार उठाया आओ उन्होंने हेल्गा और रेदिक से कहा झाड़ू और पौड़े ले लें हम आखिरी टिड्डो को भी ढूंढेंगे और उन सभी को घर के बाहर निकालेंगे आखिरी टिड्डो को बाहर निकालने के बाद उन्होंने दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी फिर परिवार ने वो बचा कुचा खाना खाया जिस पर टिड्डू ने हमला नहीं किया था मिस्टर लूनसटॉम ने परिवार को शहर की अपनी यात्रा के बारे में बताया खबर यह है कि टिड्डियों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में कर लिया है उन्होंने अपने रास्ते में आई सब फसल को सब फसल को खा लिया है मिस्टर लूट ने अपनी प्लेट एक तरफ रख दी कोई नहीं जानता कि अब क्या करना है उस रात कोई भी ज्यादा नहीं सोया हिलगा घंटों जाती रही उसने टिड्डो के चले जाने के लिए प्रार्थना की लेकिन अगली सुबह टिड्डे अभी भी बने थे और जब परिवार ने बाड़ी की जांच की तो उन्हें टिड्डो के लुंड में झुंड में लड़कड़ाती हुई मुर्गियां मिली मूर्ख जानवर मिसलून श्राम ने कहा मुर्गियों ने आज जमकर टिड्डे खाए सभी ओर से बहुत भयानक बदबूआ रही है कहा एक बाल्टी कुएं में से एक बाल्टी पानी निकाला अरे बाप रे हिलगा चिल्लाई टिड्डे कुए में भी है यहां तक कि उन्होंने हमारे पानी को भी नहीं बख्शा उसके पिता चिल्लाए उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा पिता ने हिलगा और एरिक को एक एक बाल्टी दी मेरी मदद करो हम नदी पर जाएंगे पर नदी पर भी चीजें बेहतर नहीं थी देखो उन्होंने क्या किया हिलगा ने कहा पानी भूरा है और वहां भी बदबू आ रही है अब हम क्या पियेंगे मिस्टर लून ने सिर हिलाया हम कुएं पर वापस जाएंगे हो सकता है कि हम टिड्डो को साफ कर सके और कुएं को ढक सके ताकि और टिड्डे अंदर न जाए फिर जब बारिश आएगी तो हम पानी को बाल्टियों में इकट्ठा कर पाएंगे वे वापस कुएं के पास गए और अपनी बाल्टियों से उन्होंने टिटो और बदबूदार पानी को बाहर निकाला तब हेल्का ने हेल्का के पिता ने टिटो को पकड़ने का एक पिंजड़ा बनाया सबसे पहले उसने धातु की एक लंबी सीट से एक उथला बर्तन बनाया फिर उन्होंने बर्तन के पीछे एक बड़ी जाली लगाई उन्होंने बर्तन के नीचे दो बोर्ड लगाए फिर उन्होंने पिजड़े को घोड़े के पीछे फिट किया और एक बर्तन में मिट्टी का तेल भर दिया बच्चों ने घोड़े को खेतों में ले जाने में मदद की जब पिजड़ा पास से गुजरा तो जमीन से कूदते हुए टिड्डे जाली से टकराए फिर मिट्टी के तेल वाले बर्तन में गिरने से उनकी मौत हो गई लेकिन बहुत सारे टिड्डे थे लून अपनी जमीन पर आए लाखों टिड्डो को कभी भी मार नहीं सकते थे उनकी एकमात्र आशा थी कि अब उन फसलों को खोजना जिन्हें टिड्डो ने पक्ष दिया था अगले छह सप्ताह तक उन्होंने हर दिन खेतों में खोज की गनीमत है भाग्य ने उनका साथ दिया उन्हें अपने खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिला लेकिन उन्हें बेचने के लिए पर्याप्त फसल नहीं मिली दिन बीतते गए जितने लंबे समय तक टिटे यहाँ रहेंगे जीवन उतना ही कठिन होगा एक सुबह हेल्ग की माँ ने खिड़की के बाहर देखा बहुत से लोगों ने हार मान ली है उन्होंने कहा देखो एक वैगन में लोग इस स्थान को छोड़कर जा रहे वे कहा जा रहे हैं पूछा हो सकता है कि वे पूर्व में अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हूँ उसकी माँ ने कहा क्या हम भी जाएंगे हेल्गा ने पूछा हम अपना घर और खेत कभी नहीं छोड़ेंगे उसके पिता ने कहा हमने इस भूमि पर बहुत लंबे समय तक काम किया है फिर पिता ने अपने हाथ हवा में उठा दिए अब यही हमारा घर है हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब हम स्टूडेंट वापस नहीं जा सकते दो सप्ताह बाद जब वे बर्बाद हुए खेतों से गुजर रहे थे तब मिस्टर लून ने अपने परिवार से कहा टेटे चले गए हैं लेकिन मैं अपने अंडे मिट्टी में छोड़ गए हैं के अंडे मैंने छोटा कि भयानक सर्दी में जिंदा नहीं बचेंगे उनकी पत्नी ने कहा क्या पता मिस्टर लून ने कहा अगले वसंत में हालत और खराब हो सकते हैं हालात और खराब हो सकते हैं कि माँ ने छोटे बच्चों को हिलाया हम कैसे जिंदा रहेंगे उन्होंने पूछा हमने दस एकड़ गेहूँ पांच सौ गोभी और सभी खीरे और चुकंदर खो दिए हैं कम से कम हमारे पास कुछ समय के लिए खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिस्टर स्ट्रॉम ने कहा कुछ जई मक्का आलू और टमाटर मिस्टर लून ने हिलका को बच्चा थमा दिया लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है उन्होंने कहा हमें बेचने के लिए गेहूँ की फसल की जरूरत है हमें जानवरों के लिए चारा और अगले साल की फसल के लिए बीज खरीदने के लिए भी पैसों की जरूरत है हम हमें कपड़े खरीदने की जरूरत है मैंने जितना हो सका अपने कपड़ों में पैबंद लगाए फिर मिस्टर लोनश्राम ने अपनी पत्नी के हाथ को पकड़ा मुझे केवल एक ही काम करना है मुझे कहीं जाकर काम ढूंढना चाहिए धत तेरी की। की चिल्लाई, आप हमें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते मुझे वो करना ही होगा इलगा के पिता ने कहा मुझे देश के उत्तर में एक अच्छी नौकरी मिल सकती है स्टील वॉटर के लकड़ी कैम्प को लोगों की जरूरत है क्या हम आपके साथ वहां नहीं जा सकते ने पूछा नहीं तुम सभी को यहीं पर रहना चाहिए उन्होंने कहा अगर हम सब चले गए तो हम अपनी जमीन खो देंगे और यह देखना आपका काम है कि जानवर सर्दियों में जिंदा रहें। अगले चार हफ्तों तक बिताया और माँ और धुआं दिखाने में रही। को जाना पड़ा सभी दुखी थे और डरे हुए थे लेकिन वो आंसुओं का समय नहीं था हमें सर्दियों की तैयारी करनी चाहिए मिश्रश्राम ने अपने बच्चों से कहा तुम दोनों ठेला लो और जलाऊ लकड़ी लेकर आओ और साथ में गाय का गोबर भी इकट्ठा करके लाओ हम उन सबको बोरों में भरकर घर के कोने में रख देंगे एल्गा जानती थी कि उसे क्या करना है चलो नदी के पास जाते हैं उसने एरिक से कहा नदी में हमेशा हमें बहकर आने वाली लकड़ी मिलेगी चलते चलते उन्होंने गाय के गोबर की तलाश की और उन्होंने मवेशियों के झुंडों द्वारा छोड़े गए सूखे गोबर को इकट्ठा किया देखो एरिक ने कहा जब ये नदी के पास पहुंचे टिड्डे चले गए हैं और पानी साफ है अब हम फिर से नदी में मछली पकड़ने जा सकते हैं हेल्गा मुस्कुराई मछली खाने के विचार ने फिर से उसकी आत्मा को जगा दिया शायद चीजें बेहतर हो जाएं। अगले कुछ हफ्ते धीरे धीरे बीत गए जब मौसम अच्छा होता तब हेल्गा और एरिक एक मील चलकर मिसेस हेल्स के स्कूल जाते थे लेकिन जल्दी ही सर्दी आ गई हेल्गा को सर्दियों की रातों से डर लगता था अंधेरे में हेल्गा को अपने पिता की चिंता सताने लगती थी लंबर कैंप एक खतरनाक जगह होगी उसने सोचा वहां उसके पिता गिरते पेड़ से कुचले जा सकते थे उसे चिंता थी कि कहीं वो मर न जाए और फिर वे अकेले जंगल में फंस जाएंगे दो महीने बाद जनवरी में मैदानी इलाकों में बर्फीली आंधी चली पहले तो छत पर ओले गिरे उसने हेल्गा को उस दिन की याद दिलाई जब टिंडिया टिड्डे आसमान से गिरे थे उस दिन परिवार एक साथ पलंग में दुबक गया का संपिता के साथ होते हिलगा ने सोचा मैं उसके बिना यहाँ पर थक गई मैं भीषण ठंड से थक गई मैं मक्का का दलिया खाते खाते थक गई तभी हवा गरज उठी पूरी रात बर्फीला तूफान चलता रहा अगली सुबह मिसेस रोशराम ने हेल्गा को जगाया आओ हिल्गा तूफान खत्म हो गया है हमें खलियान में जाकर देखना चाहिए फिर छोटे बच्चे के साथ रहा अपनी मां के साथ खलियान में गई फिर वे जानवरों के कुंड में बर्फ को पिने के लिए गर्म पानी की केतली थी, बार बहुत अधिक थी। लेकिन को अपने पिता की बात याद आई तुम्हारा काम यह देखना है की जानवर सर्दियों में जिंदा रहे सर्दी अंतहीन लग रही थी लेकिन आखिरकार तीन महीने बाद हिलगा के पिता घर लौट गए यह टिड्डो के अंडो के फूटने का समय था हर कोई इंतजार कर रहा था और उनके मन में भी डर था वो उम्मीद कर रहे थे कि टिड्डे उनकी फसलों को बक्स देंगे लेकिन हफ्तों तक कीट खेतों में टिड्डों के अंडों की दावत खाते रहे फिर जुलाई में युवा टिड्डो ने पंखे खेतों में अंडे नहीं दिए एक दिन हेल्गा और हरिक नदी में थे देखो हेल्गा ने आकाश को इशारा करते हुए कहा उनके ऊपर आसमान में छोटे छोटे काले बाउंडर घूम रहे थे आसमान बादलों से खना हो गए फिर धूप निकली टिड्डे उड़कर जा रहे थे वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस चले गए लेखक का नोट यह काल्पनिक कहानी मिनेसोटा के दक्षिण पश्चिमी प्रेरी क्षेत्र की है अठारह और 1877 के बीच लाखों रॉकी माउंटेन यानी टिड्डो ने कनाडा और मध्य पश्चिमी और मैदानी राज्यों पर मोन्टाना से टेक्स तक आक्रमण किया सबसे कठिन बार मिनेसोटा डकोटा कैंस नेब्रास्का आयोवा और मिशोरी के हिस्सों पर पड़ी कुछ किसानों ने कई वर्षो तक अपनी फसलें खो दी दूसरों को केवल एक बार ही थोड़ा नुकसान या कुछ गंभीर क्षति का अनुभव हुआ मैदानी राज्यों के लोग एक दृढ़ निश्चयी समूह थे कुछ मूल रूप से दक्षिण और न्यू इंग्लैंड के थे कुछ स्वीडन नॉर्वे और जर्मनी से थे टिड्डों की के दौरान कुछ सेटलर्स की उनके पूर्व में बसे रिश्तेदारों ने मदद की जिन्होंने उन्हें पैसे और कपड़े भेजे लेकिन कई किसानों के पास उनकी मदद करने के लिए रिश्तेदार नहीं थे इन लोगों की कड़ी मेहनत और साहस ने उन्हें इस कठिन समय से बाहर निकाला इन किसानों को देश के बाकी हिस्सों से बहुत कम मदद मिली सरकार ने किसानों को कम मात्रा में नकद और बीज दिया लेकिन वो बहुत वो मदद बहुत कम थी बीज केवल कुछ एकड़ फसल लगाने के लिए पर्याप्त थी। अपने जानवरों को बेचने से भी उन्हें फायदा नहीं होता किसानों को नई फसल बोने और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए अपनी गाय और घोड़ों की जरूरत थी टीटों के हमलों के बिना भी प्रेरी का जीवन कठिन था वहां पेड़ बहुत कम थे इसलिए घरों को अक्सर मिट्टी और घास के ब्लॉक से बनी ईटों से बनाया जाता था जहां उपलब्ध होता वहां धूप में सुखाई सुखाई गयी गाय और भैंस के गोबर का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता था प्रेरी के जीवन का मतलब जंगली जानवर सांपों, बाउंडर, आग सूखा ओलावृष्टि और बर्फ, बर्फीले तूफान से निपटना था 1930 के दशक में टिड्डियों की विपत्तियों की एक और श्रृंखला आई पर अब अमेरिका में टिड्डियों द्वारा विनाश में गिरावट आई है लेकिन टिड्डी अभी भी किसानों और पशुपालकों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है बहुत से लोगों ने इस कीट को नियंत्रित करने के तरीकों का अध्ययन करना जारी रखा